आदरणीय सन्यासी गण मुनिगण उपस्थित आर्य भद्र पुरुषो पूज्या मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारियों, होदेश मंजरी के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं, तो आगे पढ़ें थोड़ा सा पूरी साध है ना वो निरुक्त वाला पूर्णत् अस्मात पच्चीस पक्ष है पूर्ण पा क्षय नाम व ये निरुक्त का प्रमाण है उस पुरुष का मुख अर्थात मुख्य स्थान अर्थात विद्वान ज्ञान वन जो है वे ब्राह्मण है शत्र ब्राह्मण में बाहू अर्थात वीर ऐसा अर्थ दिया है इससे स्पष्ट है कि जो वीरवान वन वह क्षत्रिय जानना चाहिए ऐसी व्यवस्था होती व्यावहारिक विद्या में जो चतुर है वे वैश्य है अब पद ध्यान सूत्र आ जाए जाएगा इस स्तर पर पद जिसका अर्थ नीच मानकर मान करों ऐसी सूत्र होते हैं ऐसा मानकर उन्हें नीच रहना किस प्रकार चल सकेगा इस स्तर आरोप पद की कितनी भारी योग्यता यह तुम्हे विदित की है इस विचार ऐसी सूत्र अर्थात मूल ऐसा ही अर्थ होता है और तभी मनु जी ने मनुजी के वाक्य का अर्थ समय प्रकार लग जाता है थोड़ा सामेट ब्राह्मण ब्राह्मण शूत्रताम क्षत्रिया क्षत्रिया जात जातम एवं तथा चल सब वर्णों के अध्ययन का जो समय है वह ब्रह्मचर्य है और संसार को एक और रखकर अध्ययन उपदेश और लोक कल्याण करने में जो संपूर्ण समय लगाया जावे वह सन्यास गृहस्थियों को समय इन सब कार्यों को के करने को नहीं मिलता और सन्यासियों को अवकाश बहुत मिलता है बस यही मुख्य भेद स्वामी जी यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय का पुरुष सूक्त जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है उस इकतीसवें अध्याय के सूक्त को पुरुष सूक्त नाम से जाना जाता है पुरुष का सूक्त पुरुष सूक्त पुरुष के के संबंध में जो बहुत अच्छा कहा जा सकता है वो पुरुष सूक्त सूक्त ऐसे उसको कह सकते हैं तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि वहां पर जो पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है इसका निर्वचन करके इस अर्थ का विशेष व्याख्यान देखा जा सकता है इस पुरुष शब्द के निर्वचन करने के बाद इस पुरुष शब्द का अर्थ विशेष हमें स्पष्ट हो जाता है तो कहते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं अंग्रेजी में तो कुछ शब्द है जैसे मैन हालांकि मनु से ही वो मन और मन से मैन बना है उनका कोई अपना अलग से कोई शब्द नहीं है स्त्री को वोमैन कह देंगे लेडीज कहेंगे लेकिन आप देखेंगे वो निर्वचन नहीं कर सकते और उनसे पूछा कि मैन का आधार क्या है कहां से तुम इस शब्द को लाए हो तो वो मनुष्य ही मन और मन से मैन स्त्री से वो निर्माण उन लोगों ने किया है लेकिन वो निर्वचन नहीं कर सकते तो यहां संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा मौलिक जो भेद है वो ये है कि यहां पर कई बार तो धातु में ही अर्थ तो छुपा होता है और कई बार जिस शब्द को हम बोलते हैं उस शब्द का निर्वचन करने पर निरुक्ति करने पर उस शब्द के अर्थ खुल जाते हैं और वो घटता भी है वो हमारे जीवन के साथ घट भी जाता है ना घटे निर्वचन हो तो ऐसा लगता है कि व्यर्थ है लेकिन वो हमारे जीवन के के साथ वो निर्वचन बैठता है घट जाता है तो कहते हैं कि पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं तो स्वामी जी ने निर्वचन किया है पूर्णत्वाद पुरुष है तो यहाँ पुरुष शब्द से दो संकेत निकलते हैं एक संकेत तो यह है कि पुरुष का मतलब मैं हम और आप और जितने भी कीट पतंगे वृक्ष पशु पक्षी सब ये सब पुरुष हैं पुरुष जाति से केवल पुरुष का ग्रहण नहीं करना है पुल्लिंग का ग्रहण नहीं करना पुरुष से स्त्री का भी यहां पर ग्रहण हो जाता है दूसरा अर्थ इसके संबंध में वो पुरुष जिसकी साक्षी योगदर्शन देता है क्लेश कर्म विपा का शहर आप परामृष्टा पुरुष विशेषात स ईश्वर पुरुष विशेषाध वहां का है वो पुरुष विशेष है यानी पुरुष तो हम भी हैं लेकिन हम विशेष नहीं है क्योंकि विशेष हम ईश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं कर सकते ईश्वर से अपने ज्ञान की बल की तुलना भी हम नहीं कर सकते इसलिए हम सामान्य ही हैं तो वहां महति पतंजलि ने स्पष्ट लिखा हुआ है कहा है अपने सूत्र में कि पुरुष विशेषात सा जो क्लेशों से ना हो वो ईश्वर है पुरुष विशेष भी होना चाहिए लेकिन परमात्मा को छोड़कर के जितने भी जीवात्मा है सभी दुख से शोक से ग्रस्त देखे जाते हैं तो कहते हैं कि पूर्णत्वाद पूर्णत्वाद से यहां पर हम ईश्वर का भी संकेत समझ सकते हैं कि जो पूर्ण है उसकी जो भी कृति है वो पूर्ण है क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण निकलता है पूर्ण से अपूर्ण नहीं निकलेगा पूर्णात पूर्णम पूर्णम आधाए पूर्णम एवं अवशिषते अवशिषते और आगे और है ना पूर्णात मुदचते पूर्णा पूर्णा ये तो वहां पूर्ण पूर्ण कई बार आया है वो पूर्ण शब्द वहां पर जो बार बार उसकी जो पुनरावृत्ति हुई है जो आवृत्ति हुई है वो ईश्वर के लिए आया है कि उस ईश्वर की पूर्णता के साथ किसकी तुलना करें? वो स्वयं पूर्ण है और जीवात्मा को वो चाहे कि पूर्ण बना दे तो भी जीवात्मा नहीं बन सकता क्योंकि अल्पज्ञता उसके साथ में लगी हुई है छाया की तरह इसलिए वो अपने जैसा पूर्ण किसी पुरुष को नहीं बना सकता किसी जीवात्मा को नहीं बना सकता तो कहते हैं कि वो पूर्णत्व उसकी कृति पूर्ण है उसके कर्म पूर्ण है पूर्ण का मतलब ये भी ले सकते हैं कि उसकी बनाई हुई जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं सुंदर से सुंदर और का है कि बदसूरत से बदसूरत अब बदसूरत भी इस दुनिया में बहुत सारे कीट पतंग मनुष्य आदि है तो ये दोनों प्रकार की जो कृतियां है खूबसूरत है या वसूरत है सुंदर है या कुरूप है इनमें कुरूपता है तो कुरूपता की भी पूर्णता उसमें मिल जाएगी कोई सुंदर है तो सुंदर की पूर्णता भी उसमें मिल जाएगी तो ईश्वर का बनाया हुआ कोई भी चाहे वो कैसा ही हो पदार्थ चाहे वो कैसी ही वस्तु क्यों ना हो उसमें कमी निकालने की कोई जगह नहीं बचती हालांकि निकालने वाले तो कमी निकाल देते हैं, वो मनुष्य की अल्पज्ञता के कारण से वो कमी निकालता रहता है हालांकि ईश्वर में कोई कमी है नहीं तो कहते हैं पूर्णत् पूर है। पूर्ण है पूरी शयनाथ और वो पूरी में शयन करता है यूं भी कह सकते हैं कि इस शरीर को पूरी कहते हैं ये नगर है पूरा और इसमें प्रजावस्ती है जैसे हम अजमेर में रहते हैं तो अजमेर एक नगर है और अगर इस नगर के किसी भी भाग में अराजकता फैलती है झकड़ा होता है कोई अव्यवस्था फैलती है तो उसकी व्यवस्था संभालने के लिए जो अजमेर का जो मुख्य जो व्यक्ति है कलेक्टर वो व्यवस्था संभालेगा कि कहाँ किस किस तरह की अव्यवस्था है क्योंकि अव्यवस्था से व्यक्ति दुख पाता है व्यवस्था व्यक्ति को सुख देती है तो इसी तरह हमारा शरीर भी एक प्रकार से पूर्व है नगर है और इसमें कहीं भी अगर अव्यवस्था फैलती है तो उससे जीवात्मा को दुख अनुभव होता है और अव्यवस्था हम फैलाते हैं अव्यवस्था जीवात्मा ही फैलाता है और जीवात्मा व्यवस्था फैला करके और फिर जीवात्मा उस दुख से मुक्ति भी चाहता है यानी जैसे इसको यूं ले सकते हैं कि रात में दो कोई युवक हैं और और वो किसी कॉलोनी में जाते हैं उनके एक हाथ में है कोलतार दूसरे हाथ में है वो लेकर के यूं दीवारों पर चढ़क दें तो रात में तो खिड़कियों पर वो कोल डाल देते हैं और दिन में कहते हैं भाई कोल की सफाई करवा लो और वो ही फिर धंधा चलाते अपना क्योंकि अब बड़े बड़े जो रहने वाले लोग होते कॉलोनियों में अब खुद तो कोल साफ करते नहीं तो कहते हैं भाई इतने रुपए लगेंगे भाई कितने ही रुपए लगे पर इसकी सफाई करो अब उन्हें क्या पता है कि सफाई करने वाले भी वही हैं और और तार को पोतने वाले भी यही है तो पता लग जाता है तो फिर पकड़े भी आते हैं तो कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे दुख के, के निर्माण में हम खुद ही उस तरह के कर्मों को करते हैं कि हमारे दुख हमारे मस्तिष्क की उपज है तो कहते हैं कि पूरी शैनात तो नगर में सोने से नगर में रहने से इसका नाम पुरुष है तो परमात्मा भी इस नगर में रहता है परमात्मा का तो संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांडी एक नगर है और उस नगर के हर कण में उसका निवास है ये ठीक है कि नगर के हर कण में हम तो नहीं रहते पर परमात्मा जो वो है नगर के हर कण कण में उसका अस्तित्व है तो कहते हैं इसलिए वो पूर्ण होने से और अपने ब्रह्मांड पुरी में निवास करने से उसका नाम पुरुष है और इसी संबंध में निरुक्त की कुछ पंक्तियां आगे दी हैं, कहते हैं कि निरुक्त के नाम से उदृत पाठ अर्था अनुवाद है टिप्पणीकार कहता है ये वास्तव में एक प्रकार से अनुवाद है वास्तविकता क्या है तो कहते हैं निरुक्त का मूल पाठ इस प्रकार है पुरुषा पूरी शादा पूरी शया पुरेति पूरे इति अंतर पुरुषम अभिप्रेत कहते हैं पुरुष पुरुस को पुरुष क्यों कहते हैं कि पुरी साधा सदरी गत कहते हैं पूरी में रहने से पुरी में बैठने से पुरी में निवास करने से इसका नाम है पुरुष और पुरेतरवा और ये अपने को पूरा करने की इच्छा करता है जीवात्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो पूरा होना चाहता है बाहर की चीजों से भर लेना चाहता है कि बाहर की चीजों से शायद मैं पूरा हो जाऊं, बाहर की चीजों से शायद मुझे संतुष्टि मिल जाए बाहर की वस्तुओं का भोग करने से चाहे बाहर की वस्तुओं का भोग करने से मुझे शायद आनंद मिल जाए तो वो हर जगह जब हाथ मारता है किसी वस्तु का भोग करने में किसी वस्तु को लेने में तो उसके पीछे उसकी मानसिकता यही होती है कि शायद इससे मुझे सुख मिल जाएगा पूरा सुख मिल जाएगा पर ऐसा आज तक देखा नहीं गया कि वो कोई भी संसार का पदार्थ का स्पर्श करता है और स्पर्श में उसे कांटे नहीं चुपते हूँ फूल चुपते हैं तो कांटे भी साथ में जुड़े चले आते हैं तो कहते हैं कि इसलिए वो उसका नाम पुरुष है और पूर्यति अंतरति और के मतलब यहां पर हम ईश्वर को भी घटा सकते हैं इसमें कि जो अपनी सृष्टि को पूर्ण पूर्ण करता है और जो अंतर्यामी है या जो अपने जीवात्मा की दृष्टि से देखें तो वो अपने ज्ञान को ये ये व्याख्या देना चाहता है कि मैं दूसरों से ज्ञान में पूर्ण बनूं हर आदमी की मानसिकता है कि मैं मैं बहुत अधिक जानता हूं मजबूरी में वो किसी को स्वीकार करता है वरना वो स्वीकार नहीं कर पाता है वो यही मानता है कि मैं बहुत जानता हूं तो ये मैं बहुत जानता हूं ये जो उसकी मानसिकता है ये उसकी पूर्णता की प्रतीक है वो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण मान चलता है कि मैं पूर्ण हूं मैं इससे बहुत अधिक जानता हूं तो ये जो अज्ञान के कारण से उसके अंदर जो ये भ्रांति फैली रहती है तो कहते हैं कि ये पुरुष अपने आप को पूर्ण करना चाहता है और परमात्मा पूर्ण है उसकी सृष्टि में भी पूर्णता दिखाई देती है अंतर अंतरम अभिप्रेत्य है। कहते हैं अंतर अ, अंतर अंतरपुर अंतरपुर ये अंतरयामी पुरुष को अभिप्रेत करके उसको आधार बना करके यहाँ पर कहा गया है कि जो पुरुष है वो क्या है एक तो पुरुष वो जो हमारा गुरु है उससे बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं और दूसरा पुरुष वो है कि जिसके हम शिष्य है तो कहते हैं कि जो शिष्य है वो गुरु की अपेक्षा कम ज्ञान रखते हैं अल्प ज्ञान रखने वाले गुरु उनसे कहीं बहुत अधिक ज्ञान की ऊंचाई रखता है तो इसलिए शिष्य गुरु के पास जाकर के वो उससे वो चीज चाहता है जो जन्म जन्मांतरों से वो चाहता रहा है और वो क्या चाहता है कोई अष्टाध्याय याद करता है तो उसके पीछे सुख कोई व्याख्यान देता तो उसके पीछे उसकी सुख की इच्छा बनी है कि व्याख्यान दूंगा तो मुझे सुख मिलेगा प्रशंसा होगी लोग मुझे कुछ समझेंगे तो चाहे हम किसी भी कर्म में संलग्न हो किसी भी कर्म को हम मन से या वाणी से या कर्म से कर रहे हैं उसके पीछे हमारे अंदर सुख और आनंद की एक अभिलाषा छिपी हुई है और वो हम ढूंढते हैं इनमें तो इनसे हमारा ज्ञान विज्ञान तो बढ़ता है इनसे हमारी कुछ महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी हो जाती है परंतु सब कुछ अंत में दुख में परिणित हो जाता है वो काली छाया को व्यक्ति नहीं देख पाता है उस काली छाया का भी ध्यान रखे कि सूरी, जब मैं सूर्य की धूप में चलता हूँ तो साथ में मेरी छाया भी चलती है छाया और प्रकाश जैसे ये हमारे सृष्टि के दो पक्ष हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे ही मनुष्य के जीवन के साथ भी ये दो पहलू लगे हैं शुक्ल और कृष्ण अच्छा और बुरा मान और अपमान लाभ और हानि जब इन दो पक्षों को व्यक्ति सहज स्वीकार कर लेता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को जो संचित करता रहता है इकट्ठा करता रहता है ज्ञान की कमी के कारण से उन कई प्रकार के दुखों से वो अपने आप को बचा लेता है पर हम ये नहीं कर पाते हम लाभ तो देखते हैं पर जब हानि होती है क्योंकि हानि तो होगी सम्मान होगा तो अपमान भी होता है होता ही है अपमान कोई कितना ही करे कि मुझे हर जगह सम्मान मिल जाए ऐसा कभी संभव नहीं अपमान भी होगा ही अगर ये व्यक्ति सोच ले कि मैंने किसी सम्मान नहीं मांगा बिना मांगे दे दिया उसने बिना मांगे ले लिया मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं यह भी चिंतन चलता है उसका कुछ बिगड़ता नहीं वो दुखी नहीं होगा अपमान में और जो सम्मान इच्छा रखता है कि मुझे मिले मिले मिले और जब वो अपमान करता है सामने वाला तो बहुत परेशान हो जाता है तो कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो यहाँ पर वेद मंत्र दिया था ब्राह्मण मुखम उसके संबंध में कहते है कि यहाँ पर जो उस पुरुष का मुख्य अर्थात मुख्य स्थान अर्थात विद्वान ज्ञानवान जो है वो ब्राह्मण है जो ज्ञानवान है जो अपने क्लेशों से भी पीड़ित नहीं होते अपने क्लेशों का स्पर्श नहीं करते और दूसरे के क्लेशों को भी वो नष्ट करने में लगे रहते क्योंकि दूसरे के दुख को वही दूर कर सकता है जो स्वयं सुखी है दुखी व्यक्ति सुख दूसरे को सुखी नहीं कर सकता दुखी व्यक्ति एक काम तो कर सकता है कि दूसरे को दुख तो दे सकता है पर दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकता क्यों क्योंकि वो स्वयं दुख से पीड़ित है तो सुखी व्यक्ति क्या होता है वो क्लेशों से मुक्त होने के कई उपाय वो जान लेता है इस प्रकार क्लेश तो हैं रात आते हैं उसके ऊपर भी आते हैं क्लेशों की बरसात तो उसके ऊपर भी होती है लेकिन वो एक ऐसा एक बरसाती कोट पहन लेता है क्लेश तो आते हैं लेकिन वो उन क्लेशों से भीगता नहीं है बरसाती कोट पहन लेते ना तो चाहे कितनी ऊपर से टोप लेते हैं या यहाँ तक की बरसाती आती है तो कितनी वर्षा पड़ रही पर वो अंदर सुरक्षित रहता है उसके कपड़े सुरक्षित रहते हैं ऐसे ही जो ईश्वर भक्त होता है जो योगी होता है या जो इस विषय में चिंतन करता है कि कैसे मैं क्लेशों से पीड़ित ना हूं वो ओवरकोट पहन लेता है वो ज्ञान का ओवरकोट पहन लेता है ज्ञान का बरसाती कोट पहन लेता है और फिर दुख के कांटे तो उसको भी चुपते हैं बूंदे तो उसको भी पड़ती है लेकिन वो अंदर नहीं जाती बाहर बाहर ही रह जाती है कांटे की बात नहीं कर रहा हूं वर्षा की है वर्षा की है दुख के कांटे आपने देखे कहीं दुख के कांटे आपने देखे दुख के कांटे दुख के कांटे देखे आपने? आपने कहा है कांटे दुख के कांटे दिखाओ लाकर एक दो <laughs> तो ये अलंकारिक भाषा तो आपने जो प्लास्टिक का जो कहा ना प्लास्टिक तो भौतिक पदार्थ है और मैंने जो कहा दुख के कांटे ये एक अलंकारिक वर्णन है ये भाषा होती समझाने की है ना <laughs> जो समझने वाले हैं वो तो समझ गए होंगे कि दुख के कांटे हमें चुपते नहीं चुपते पर वो दिखाई नहीं देते ना वो हमारे मन में ही पता लगते हैं कि हाँ कांटा चुभा है अब इसको कैसे निकालें आगे चलते हैं कहते हैं शतपथ ब्राह्मण में बाहु अर्थात बीरियसा दिया है तो तो आ, इसमें आए बाहू बीरियम जो भूजा है वो हमारी उत्साह को उत्पन्न करती है चलो आगे हम चलते हैं कहते ना ऐसे है चलो मैं आगे चलता हूं आओ मेरे पीछे पीछे जिसको डर लगता हो वो मत आओ मेरे साथ जिसको डर नहीं लगता मेरे साथ चलो तो कुछ कुछ आगे हो भी लेते हैं पीछे जिनको डर लगता है वो तो पीछे के पीछे ही रह जाते हैं और जिनको डर नहीं लगता फिर नेता उनका निडर होता है उसके पीछे फिर थोड़े थोड़े कम डर वाले लोग चलते हैं क्योंकि नेता गिरा तो सारे पीछे वाले भाग जायेंगे तो कहते हैं ना चलो चलो मेरे साथ चलो हम तुम्हारे साथ हैं तो बाहु वीर क्या है जब मनुष्य के अंदर उत्साह होता है उनकी भुजाओं में बल होता है तो वो अपनी रक्षा भी कर सकता है और दूसरे की भी रक्षा कर सकता है तो ये क्षत्रिय का प्रतीक है इससे इस स्पष्ट है कि जो वीरियवान क्षत्रिय जानना चाहिए ऐसी व्यवस्था होती है व्यवहारिक विद्या में जो चतुर है वे वैश्य और जो व्यापार की विद्या में व्यापार की विद्या में और व्यवहारिक विद्या व्यवहारिक का मतलब ग्राहक को कैसे अपना बना लेना कई लोग ऐसे होते हैं कि दुकान खोले बैठे हैं, लेकिन उनको थोड़ी ही देर में आप विचलित कर सकते हैं थोड़ा कुछ पसंद नहीं है भाई ये ठीक नहीं है तो वो दुकानदार अगर कमजोर मन का है तो वो अंदर से विचलित होकर के और अपशब्द बोलने लग जाता है किसी और दुकान खरीद लेना कभी खरीदा भी है आ गए ऐसे करके और ना जाने क्या क्या बोलते रहते तो कहते हैं वो व्यापारी सफल व्यापारी नहीं है सफल व्यापारी वो होता है कि चाहे ग्राहक कुछ भी बोले कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा आए ग्राहक पर उसके अंदर का संतुलन नहीं बिगड़ता है और वही व्यक्ति व्यापार में सफलता को प्राप्त करता है बाकी जो जो छोटे मोटे जो व्यापारी दुकान खोल बैठ जाते हैं उनका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है अपने अंदर उनकी कोई उनकी कोई विजय नहीं है वो वो व्यापार में सफल नहीं हो पाते दोबारा कोई दोबारा कोई ग्राहक तो पहुंचेगा नहीं जो एक बार पहुंच गया दोबारा नहीं पहुंचने वाला तो कहते हैं कि व्यापारिक विद्या और भ्या, और व्यापारिक विद्या में जो चतुर हैं बेब बाकी चर्चा कल करेंगे समय होगा गया हाँ